शुभदेव की भागवत कथा में हम फिर जुड़ बैठे हैं भगवान ही है वो अक्षर जो प्रभु के चिंतन में उनकी शरणागति भक्ति में अपने को रोम रोम धोने में पवित्र करने में लग जाए बस इतनी ही उपलब्धि है इस योनि के। बाकी तो कुछ भी मेरे साथ जाता नहीं है हमें सब कुछ यही छोड़ के जाना होता है नाता रिश्ता धन मान सम्मान वैभव यहां तक के तंग का वस्त्र भी उतर जाता है कुछ साथ नहीं जाता है यहां कोई सदा नहीं रह पाता और इसी अज्ञान को धोने के लिए ही ये सत्संग की गंगाएं है बहुत से लोग इसमें नहाते हैं कुछ किनारे से ही लौट जाते हैं तो जो किनारे से लौट जाते हैं वे नहाने का सुख तो नहीं उठा सकते पवित्र तो नहीं हो सकते सत्संग को गहराई में डूब कर पिया जाता है और उसको चिंतन की धारा बनाते हैं कि सत्संग के बाद भी मैं अपने को खरेता रहूं अपने से पूछता रहूं कि जब साथ कुछ जाना नहीं तो क्षण क्यों गवाने? है? जब पता है कि ये सारी गठड़ियां रास्ते में ही लूट जानी है तुमने तो फेंक के पूपूर्वक तो यात्रा क्यों नहीं करने है? इससे विरक्त होकर जिस दिन यह सहज बुद्धि हमने आ जाती है यह राह भी सुखद होती है मंजिल भी आसान हो जाती है और जब तक मैं कठड़ियों के पीछे भाग रहा हूं मेरे सामने ना कोई दिशा है न गति है न गंतव्य सिर्फ पटक रहा इसी पोखर की कथा में पिछले रविवार को हमने बड़े विस्तार से जाना कि जब मां ये शोधा ये कुदरत ये प्रकृति सबको यश देने वाली यश दायनी यशोधा दानों ने देना यशा दायनी यशोधा ये, ये, ये मां प्रकृति ही तो है जो मट्टी को आने आने कोई दुर्लभ मनुष्य का तंद देती है और इस लकड़ी की उखल में इन पेड़ों की लकड़ी में जब आत्मा का स्पर्श हो जाता है तो ये जीवंत मनुष्य बन जाता है ये चलने लगता है बोलने लगता है नाना विचारधाराओं में अपनी कल्पनाओं के आकाश में ये पंख कर उड़ा करता है और जिस दिन महा प्रकृति या कुदरत खो रसी आत्मा कलिया को अलग कर लेती है तो आत्मा के हटते ही ये का भेजा पिशाच महा अपवित्र उखल भर बन रह जाता है जिस घर से ये उठता है वहां तेरह पर्यत छूतवास करती है उठाकर ले जाते हैं और यही गाते हैं राम नाम हरि का नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य है कि सत्य तो में राम वो हरिगे गोपाल था और तुम्हें कभी याद नहीं आए थे तुमने सिर्फ झूठ भरे दुनिया भर के मैल कीचड़ प्रपंच अतृप्तियां इच्छाएं लोग और मोह ही जिए थे तभी तो आज पीट पीट के कह रहे हैं राम नाम अब मोदा गाएगा कैसे राम नाम सत्य है जब गा सकता था तब गाया नहीं जाएगा अब सारे गएगा वो ठेलेगा नहीं गल दिलकंठ से शब्द भी तो नहीं फूटेगा सारी उपलब्धि यह हताशा भरी ही तो है तुम्हारी काश हम समय रहते जाग जाए हम अपने को पहचानें। हम अपने को पढ़ पाए आज भी जब वो जूठे भोजन को ही बीम रत् में लौटा रहा है अरे तो तू तो लोहरी बन के क्यों जी रहा तेरे किले क्या हो रहा है आज यदि वो भोजन को एक दूध रत्न में न बदले तो सात्विक भोजन भी क्षण के कैंसर बना देगा और तू तो मर जाएगा जिसकी दया कृपा से हर सांस और क्षण याद नहीं है लोग याद है झूठ याद है क्या बटोरेगा अरे उसकी इच्छा नहीं होगी तो क्या तू पचा भी पाएगा लेकिन वो याद रहता है अब सब कह रहे हैं बोल राम ना हाँ कल हाँ बंगाल में तो कहते हैं होरी बोलू अब कहां से बोलेगा होरी? होली बंद है, चलेगा कैसे की बोलते हैं कि जीव की इच्छा से आज आदमी बाहर हो गया तो लाख चाह कौन सा अलग भी नहीं जाती किसी लेकिन याद नहीं रहता है याद है। रहते हैं मेरे बना मेरे अहंकार मेरा छूट, वो सबसे बढ़िया है मैं बहुत चतुर्थीदार हूं बोल रहते हैं कि प्रार्थ भी तुमने मेरा सत्या पतंग की इतना दुर्घ मिलया तू कहां से दुर्लभ है मनुष्य का जन्म और सबसे है जीवन के क्षण एक करोड़ रुपए में भी एक क्षण नहीं मिल सकता तो तू क्या कमा लेगा कितना बता देगा तू क्यों पर रहा है जाए हम भ जाते हैं और वही है वही दम है वही झूठ है वही छल है अब कल ये जिंदगी है क्या हम रो पाएंगे क्या हम पवित्र हो पाएंगे यही भगवान की कथा है और यही दर्शन नहीं उठल कामशान घाट में राम की कथा में भी उत्तर देवालय है और दक्षिण लंका है और शमशान घाट कहां का दक्षिण नहीं है लंका का राजा रावण है जो घाट का रावण है और जो चिता जलाता है उसे हम क्या कहते हैं महामें खाली स्वांग हैं जिसने खाली जात के दंड दिए हैं वो उस महाब्राह्मण राम के बताई तो है क्योंकि तो ब्रह्मा तो आया नहीं जात खाली जी आया है इसे कभी नहीं भूलना चाहिए ये कथाएं हमारे मानस को भरती हैं हमारे बंद होती हैं और अगर हम सत्संग में भी नहीं भूल दुल पाए हैं तो एक है हमारा सत्संग करने पड़ती शमशान घाट में ले जाते हैं ले ले जाते हैं आत्मा श्री राम नहीं है खाली जीव जानती है आ गई है लंका पकड़ लाया है और हमारे मन बोती है तो दशा रहा है बाहर भटक रहे ऊपर की कथा ने भी हमने देखा प्रभु ही ली जा करके दिखा रहे हैं बाहर, बाहर। सब हैं। बाहर भाग रहे हैं। और रहे हैं, सोचते हैं। हैं हैं, बदल सोचते हमने विषयों में कर रखी है हमारे पास इतने इतने पद हैं, और जीवन के एक क्षण का हमें ज्ञान नहीं लाइफ का एक ऐसा बैठ अभी तक हम जान नहीं पाए हैं पढ़ नहीं पाए हैं सिर्फ तथा कथित कथी ज्ञान के बंद कर पाए जिसका कोई महत्व नहीं है आज देश का प्रधानमंत्री क्या प्रधानमंत्री के सुख जीता है यह तनाव झीलता है बताओ तनाव झीलता है बंद में तनाव ही ढूंढने होते हैं सुखी सुख होता है यही दिदी राके राम तो जितना जितना बताए मैंने उतनी तनाव में सड़ी और घटिया जिंदगी जीत मैंने और अगर एक समझता सत्संग की जीत होता हर हाल में जो जिंदगी होता राह भी होती मंजिल भी होती बस समझने की बात है और सत्संग मानसिकता को एक परपक् मैचुअम लेवल तक लेता है क्योंकि तो दोनों मानसिकता दुख और पीड़ा का कारण होती है और महाराज परीक्षित को अपनी हर दो मानसिकता को धोना है क्योंकि साथ दो उनको जाना है वे जानते हैं मैंने हमको भी साथ ही दिनों में किसी दिन है लेकिन हम जानते भी नहीं जानते तभी तो गलत काम करते नहीं तो जब उसके महारी रूप की कल्पना एक सुखद क्षण हमारी मैंने हमारे संसार ने बसा दिया है उसकी छाया धीनी धीनी छाए उसका रुमांच लेके क्षण क्यों नहीं जीना क्यों झूठ में कपट में बंद नहीं हो सकती नहीं चिंता में अन में फिर रहना कैसे भी बहुत रहें और जो रहें उसे में रहते हुए स्वयं को कर उसके निमित्त बने संसार का पूरा करते रहते हैं फिर जो शाम आएगी तो लेखना तो पड़ेगा ही और हर साध को एक नई सुबह ले जाए तो क्या था किस बात की है क्यों घबराना रात उसे क्यों दबना जो पता है थोड़ी ही देर में सुबह ही फिर बदल जाएगी तो मास्थ है कैसा क्या उसमें डूबेंगे उसके नाश्ते में बसेंगे वहां वहां उसे बचेंगे उसका अमृत आनंद लेते हुए एक दोपहरों का सत्ताप लेते हुए चाँदते हुए क्यों निया जाए क्या है। जब एक क्षण मेरा तो तो है।, तो है।, तो है तो मेरे मैं पूरा परेशानी तो कर सकता प्रयास तो कर सकते हूँ फल तो उसे नहीं देना है उसी में देखे उसी की नाच की क्यों ना जी उन्हीं को भगवान असर लेना दिखा रहे हैं कि तुम्हारी गंदी विचार ही तुम्हारी दुख और पीड़ा का कारण है ना कि कोई पड़ोसी ना कि पति अथवा पति होकर पत्नी दुख और पीड़ा का कारण है अथवा ना का रिश्ता तुम्हें काट रहा ना यह असत्य है बड़ी मानसिकता तुम्हें सालती है काटती है पीड़ा देती है परिपक्व मानसिकता तुम्हें तो सुख के सागर में सदा सदा के लिए बिठा देती है जब जब कोई देश आए अपने से पूछो चिंता आए अपने से कहो किसी से बदला लेने की कोई गति आए अपने से पूछो याद भी इतना ही करेगा बना है तेरा तो तेरा तो बना क्यों है तब भी बना कौन कब जाएगा और जी चुरी पर कब आएगी पूछना है जब भी मैं करूं तो मैं किसी को नीचे दिखाऊ उसके साथ कपट करूं, तो पूछ लेना कि शरीर बानी मानसिकता तेरी कब जाएगी क्योंकि उम्र तो जान ही है और ये सदांत अभी गई नहीं है ये कब जाएगी को भटकना होगा और तुझे सब के सामने अपमान करके जाना पड़ेगा चाहते हैं तो कहना पाएगा ना पाएगी तो क्या सबको अपनी असलियत कहीं तब क्या सबको मदद बनाएगी तो झूठ झा का पट कब तक छिप सकते हैं चलो ना उसकी मर थी ना बस जाए कि वक्षण ज्योति बने और बहुत तो उसे बना लो नाटक क्यों करें परीक्षित उस कथा के भाव से अपने भीतर को देखते हुए हम को देखते चले कने की लीला में हमने कई असल लीलाओं को सुना और जाना कि वे हमने भी रहते हैं हमने भी रहते हैं चलना आवर्तमान को पवित्र नहीं नहीं विचारों की अपवित्रता पूना और एक मंत्र जब भी तुम्हारे मन में कपट आए झूठ आए झूठ बोलने की मनोवृत्ति आए बोलना मत मन ही से कहना पूरा तो शायद क्योंकि है कहते हैं अपने प्रेरणा में हो जाते हैं वो ही झूल पाते हैं ऑटो सजेशन ही झूल सकती है मेडिकल साइंस में भी गुण गुण को हम काउंसलिंग के बारे में सजेशन देते हैं थॉट्स देते हैं जब तक वो हमारे थॉट्स को एक्सेप्ट नहीं करता है वो मेंटली ह्योर नहीं हो सकता कोई दवाई नहीं है इसका इलाज दवाई से हम केवल सिम्टम्स को सप्रेस करते हैं लेकिन जब तक वो ऑटो सोलेशन में मनोरोगी नहीं आता वो ठीक नहीं हो पाता अच्छा मुझको एक बात बताओ जो गुस्सा कर रहा है जो क्रोध कर रहा है जो हिंसा देश कर रहा है जो दंड वाशक्ति में जी रहा है वो दिमाग तौर पर क्या मनोरोगी नहीं है बोलो और हर मनोरोगी को ऑटो सजेशन ही क्योर कर सकते हैं इसी का नाम सत्संग है क्यों दाइ सर और जो आप सजेशन को नहीं देता है उसकी रोज रही बढ़ती चली जाती है हा? एक छोटा सा प्रसंग राम की कथा चलती है भगवान राजीव की कथा से कि विश्वामित्र ने कहा कि मेरे यज्ञ की रक्षा करिए दशरथ मुझे बालक राम और लक्ष्मण के दो तो ये कभी तो बालक या है, बच्चे हैं है, महाराज दशरथ हाजिर है मैं सहना लेके चलता हूं आपकी आप यज्ञ की रक्षा शुरू विश्व मेत्र जी भी गए बोले मुझे तो रहना लेना है मुझे ना दशरथ चाहिए ना सहना चाहिए वो वशिष्ठ ने समझे महाराज बंदि थी विश्वमित्र जो कह रहे हैं इसकी गहराई में जाइए जो पृथ्वी पर प्रलय करने में सक्षम है जो ग्रहों का विनाश करने में समर्थ है वो ग्रहण मांग रहे हैं तो आप इनकार मत कीजिए इसमें रामगे का भला है तुम और जब राम लक्ष्मण को लेकर चले ई स्वामित्र तुम्हारे तो मन सोचते हैं दशरथ बहुत बोला है इसके अज्ञान अभी बाकी है ये नहीं जानता कि सेनानी युद्ध बढ़ाती है मिटाती नहीं है सेनाओं से अष्टभुत्व तो बढ़ते हैं घटता नहीं है यदि अष्टभुत्व को मिठा सकता है तो आत्मन श्रीराम और योग में स्थित हो गया मन लक्ष्मण तुम सोचते हो कि तुम भौतिक सेनाओं से ईश्वर पहले गे इससे बड़ी मूर्खता की सोच हो नहीं सकती कि मैंने इतने हवन कर डाले मैंने इतने दान कर डाले ना क्या तेरा मन योगी लक्ष्मण बन के आत्मा श्री राम ने समाया क्या तेरी बुद्धि समर्पिता भक्ति जानकी बन पाई नहीं बन पाई तो सेनाओं ने तेरी तृप्तियां और इच्छाएं बनाई हैं। पूजा क्यों करना भगवान एक बिल्डिंग और बनवा देना जरा मेरी शान हो जाएगी एक फैक्ट्री और लगा देना बता मुझे क्या सेना अस्वत्व अर्थात स्वत्व से ही अतृप्ति और इच्छाओं को मिटा सकती हैं नहीं हम दान दक्षिणा इसलिए करते हैं कि कल हमें सर्वस्व त्यागना दान का सुख अभी से उठा ले कि जब सर्वस्व त्यागे तो सुख पूर्वक आगे ये पीड़ा ना हो कि हाँ मर रहा अगर पीड़ा के साथ मरेंगे तो चौरासी लाख लोग याद रखो इस बात को क्योंकि गीता में भी भगवान ने कहा है कि अंतकाल में जिसका जो भी ध्यान होता है वहीं उसके आगे कई जन जन मांतरों का कलेवर बन जाता है डर से पीड़ा से भय से हाय में मरा अगर इस विचार से तुम मरे तो बहुत पीड़ा पाओगे पर इस आनंद में मरे कि चलो ये यात्रा अब दो चली अब तो अनंत सुख में जा रहे हैं तो सुख ही सुख पाओगे तो मैं दान इसलिए करता हूं कि त्याग भी सुखद हो तो अंत अति सुखद दान में दक्षिणा में मेरा सबसे बड़ा उपलब्धि है लोभ। कि किसी पे कर रहा हूं। कि हाँ जब दान करके ना शांति और सुख मिलता है ये भाव और बड़ा हो जाए जिससे जब तन त्याग तो असीम सुखी हो और आप में सुखपूर्वक नहीं जाऊं अगर डर रह गया दुख रह गया पीड़ा और भय रह गया मेरे और तेरे की तो मुझे ंतकाल तक भटकना पड़ेगा पतित योगियों में इस सूक्ष्म विज्ञान विज्ञान का भी महाविज्ञान पर महाविज्ञान है कि जब मैं आज ना तोड़ पाया अंतकाल में बहुत पीड़ाएं देंगे इसलिए इन असुर मनोवृत्तियों को मुझे दृढ़तापूर्वक अभी समाप्त करना है तो कहा कितने भोले हैं ये जानते ही नहीं ये नहीं जानते हैं कि राम और लक्ष्मण भी अशुरत्व को मिटा सकते हैं आत्मा गटगटवासी आत्मा जो परमात्मा का लीला अवतार है परमात्मा में से परम हटाओ बाकी क्या रहा और महाविष्णु के परमेश्वर के परमात्मा के लीला अवतार है श्री राम तो तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वही तो घटगटवासी राम है मन योगी है मन भोगी है तू तो रावण है मन योगी है तो लक्ष्मण हो गया है और तू दशरथ मनोवृत्तियां हो गई हैं, राम तेरे पास है आप दूसरों से झूठ कपट और स्वांग नहीं करते हैं क्योंकि आपका ईश्वर मर गया इसलिए सोचते हैं न, कल क्या होगा तो कल के इतने आज आप नाटक करते क्यों करते हैं क्योंकि ईश्वर में आपकी कोई आस्था नहीं है अगर होती तो आप किसी गलत सहारे को क्यों लेते हैं? पहली बात को जीवन में जगह ही क्यों देते दे? और ये गुरुकुल बच्चों को पढ़ाते थे वो पढ़े जाते थे और सारा जीवन उनका एक असीम सुख का सागर होता था भौतिकताओं का महत्व क्षणों के सामने कभी नहीं होता था आज सुना है सुपारी लेके आप लोग कत्ल भी कर देते हो का इतना महत्व है कि जीवन की कोई मूल्य नहीं है तो ईश्वर आपके जीवन में कहा है थे? और ईश्वर यदि मिलेगा तो आदमी श्री राम और मन को योगी बना करके ही ये बुद्धि ये जीव ये प्रकृति ये समर्पिता भक्ति श्री राम से धन्य हो पाएगी तभी असुरत मिल पाएगा आगे बढ़े तो ताड़का मिली एक और सुंदर नाम दे रहा हूं मनी मन अपने को दे लिया करना जब भी किसी को ताड़का देने की मनोवृत्ति आए है सास होकर बहु को या बहू याद रखना ताड़का मिली अरे ये घर घर की कहानियां हैं जो इनको पी जाएगा वो प्रभु पाएगा ताड़का मिली और मिले और साथ में वो करके सताने लगी नाटक करने लगी वो आह वो तो ताड़का जो है वो तो असुर माया है ना सताने लगी तो विश्वामित्र ने कहा राम मारे से राजवे संकोच करते हैं कि ये स्त्री है इसको मारना उचित नहीं तो उसको भगाने के लिए उसे पीड़ा देते हैं कि से तो विश्वमित्र जो कहते हैं शब्दों को सुनो में अमृत तत्व छिपे होते हैं। होते हैं जैसे अमृद में करोड़ों बीज होते हैं एक अमृत बीज होता है वैसे ही उसमें छिपे होते हैं कथा के उस तत्व को जिसने नहीं जाना उसने कथा नहीं सुनी और उस तत्व के साथ जो नहीं जिया है उसने कभी जिंदगी में सज्जा नहीं किया है करके भी नहीं किया है कहीं राम गलती मत करो यह राक्षसी है इसे अभी भूल दोपहर मारो अगर सांस हो गई अगर सांस हो गई तो इसका बल एक हजार गुना बढ़ जाएगा सबको मरना होगा ये फिर मारी ना जा सकेगी बड़ी गंभीर बात है इसमें बड़ा भारी रहस्य इसमें ताड़का कौन है दूसरों को ताड़ना देने की सताने की दूसरों को नीचा दिखाने की मनोवृत्ति क्या कहलाएगी ताड़का दिखी ताड़का सास बहु ने घर घर में और कहते हो स्वामी जी क्या राक्षस हुआ करते थे अगर होते नहीं तो कैसे बन जाते हैं आप लोग बोले बोलो वो अरे हम तो घर घर देख रहे और क्या कहा कि इस मनोवृत्ति को भरी जमाने में मार देना बुरापा होते ही या आदत बन जाएगी फिर छूट ना पाएगी हजार गुना बल बढ़ जाएगा और आगे गई तो कोटी जन्म तुझे यही तारकाओं की पीड़ाओं में भटकना पड़ जाएगा इसे शान मत समझो बेटा कि आप बड़े समझदार हैं आप महामूर्ख हैं आप महामूर्ख हैं और आप अपने सबसे बड़े शत्रु हैं ये कोई समझदारी नहीं है इसे छोड़ना होता है और जिसने भरी दोपहरी तो ताड़गा ना मारे उसकी सांझ होगी बड़ी भारी और रात तो कोटी जनम पीड़ाओं में भटका देगी उसको उद्दार जाने कब होगा? ये कथाओं के मर्म है ये कोई किस्सा तोता माना यह हातिमताई की नहीं है या ये कोई ऐतिहासिक कथा भर नहीं है प्रभु प्रकट होते हैं हम बच्चों को पढ़ाने के लिए और हम है कि अक्षर काका गाते पढ़ेंगे नहीं खाली कि इन कथाओं का अमृत रस है और उस रस को पिए बिना जीवन का हर क्षण नीरस है क्योंकि पीड़ा देने वाला पहले खुद पीड़ा में भोगता है उसका रस पीता है तभी तो दूसरे को पिलाता है बंदूक दूसरे को दिखाने वाला खुद बंदूक से बहुत डरता है हमेशा तो याद रखो पर पीड़क स्वपीड़क होता है अपने को भी भीषण पीड़ाएं देता है और जो अपने को पीड़ा में ही जीवन बिता रहा है उसका उद्धार कैसे होगा इसलिए हमें अपने को मांझना होगा और अपने आप को उसकी उसके में मनोहारी रूप में सदा सदा के लिए बसा लेना होगा और वही आज की ऋचा भी है खोल लेते हैं हाँ प्रथम सूत्र का समापन पिछले रविवार हम करा है आज हमारे ऋषि शेख हमें दूसरे सूत्र में प्रवेश करा रहे हैं समापन सूत्र में हमने कहा था उद उत्तम अर्थात उत्तम में भी जो सर्वोत्तम है क्षीर सागर का स्वामी वरुण अर्थात मेरे अंतर क्षीर सागर का स्वामी मेरा अंतरात्मा पाषण मे हाषम अस्मर्द अबाध मणु कि वो हमारे हर पाश को हर बंधन को काटे ये पाश कौन से हैं रस्सी से शरीर बनता है जीव नहीं तो मेरे पास कौन से हैं ईर्षा द्वेश घृणा लोभ मोह आसक्ति झूठ कपट अतृप्तियां भौतिकताओं के पीछे भागने की मनोवृत्तियों के ये सारे जो बंधन हैं असमत हमारे आधारम इन सबको काट दीजिए वी दी मध्यम और जो हमारा मध्यम मार्ग है इनके लिए भी जी लू और भक्ति भी कर लू क्या कहते हैं ध्रुवी के कुत्ते न घर के न घाट के क्योंकि ये मेरे हैं राम के थोड़े ना मैं राम का तो क्या कहते हैं ध्रुवी के कुत्ते न घर के ना घाट के जब तुम कहते हो कि मैं मेरो के लिए जी रहा हूं तुम ये मान बैठे हो ना तो उनका मेरो का जो भगवान है वो मैं हूं वो नहीं है ये पागलपन पर नहीं तो क्या है तुम्हारा अरे वो घटगट है तू अपना धर्म कर सबसे कर इसमें मेरा तेरा क्या होता है तो कहा वी मध्यम श्रद्धा है यह जो मेरी एक बड़ी मानसिकता है ये जो शैलो मेंटेलिटी है मेरे और तेरे की ये जो मध्यम मार्ग है इसका तो संधारी कर दे कि फिर एक ही नादायण रहे सीए राम में और उसी की मस्ती हो उसी की झूम हो और उसी में मेरा रोम रोम झंकृत होता रहे झूमता रहे सहार सेवा में एक नारायण हो सब में वही भाव मध्यम श्रद्धा है और मैं हूं कि को छोड़ नहीं पाता हूं क्यों क्योंकि मैं छोड़ दिया तो पता नहीं उन बेचारों का क्या होगा उनका भगवान तो स्वामी जी नहीं है ना क्यों सब अपने से पूछो विधाताओ और अभी तन का एक रोया बनाना नहीं आया है तो अपनों के लिए हम कहीं भी तालका बन जाएंगे उनके भी मध्यम श्रद्धा कि जो मध्यम मार्ग मेरी मनोवृत्ति है कि भक्ति भी करूं और आसक्तियां भी झीलो आज इसको तो तुम मिटा दे कहते ना दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम यह है भी मध्यम श्रद्धा माने काटना पीटना भस्म कर देना उसका बीज नाश कर देना अथा वदित्य व्रत और इस प्रकार आरंभ हो मेरे जीवन में आत्मा आदित्य का संकल्प उसी में जुड़ के उसी का हो के उसी का तद्रुप होके जीने की तमाम आगस हो उसी में मन मेरा सदा जाए उसी में डूबा रहे उसी में रहे सो दित्य श्याम और वही हो जाए ऐसा हो कि उसमें ऐसा डूबू कि वही हो जाऊ फिर और मई मेरा कुछ ना रहे बाकी क्योंकि जब तक हम मध्यम मार्गी हैं हम भक्ति नहीं करते भक्ति करके उससे कहते नीरों के लिए ये और दे दी तो भक्ति मीरों की कर रहे हो या उसकी कर रहे हो उसे तो मूर्ख बना रहे हो और शायद तुम बीच में ना होते तो वो तो सबके साथ कर ही रहा था कुछ अच्छा ही हुआ होता मेरों के साथ भी और उसका बड़ा सुंदर उदाहरण है अक्सर मेरे पास आते हैं ज्यादा बड़ी समस्या तो बेटी की शादी होती स्वामी जी आप कृपा करो बहुत देख रहे हैं और अभी तक लड़का नहीं मिला आप दरअसकी उंगली देख लो बुलाना कर लो सब होता ही है मैं तो फिर आज हरि के चरणों में परची रखते हैं ना है, उनसे प्रार्थना करते हैं वो, नहीं किया वो जाने और सुनो अब जो संयोग आए उसे श्री हरि के नाम के लिए लेना बोले न जैसे ही नाता पहुंचा कोई प्रभु की कृपा से कन्या स्वामी जी ऐसा तो नहीं वैसा तो नहीं इसमें ये है तो उसमें फिर तुरंत आप नारायण भी भगवान भी बन जाते फिर भगवान जाए करता लड़का भी इतनी बड़ी नोटंकी नहीं करता जानता मैं राम का भी अभिनय कर रहा हूं लेकिन आप तो साक्षात हो जाती भूल जाता है, फिर है। और ढाक के तीन पास फिर वहीं वहीं पहुंच जाते स्वामी जी आपकी दया का कोई असर नहीं हुआ यह रोज की ढाने आपके कि जब फिर काम बनने जब तक तू नहीं बनना था हे भगवान तू कर दे हे भगवान जब बनने लगा तो मीन में खाप के शुरू हो गए क्योंकि आप खुद था, बन गए अब वो भगवान तो गया ना उसकी ड्यूटी आप हो गई अब तो आप ही सर्वगुण संपन्न है ये क्यों है कहा ये मेरी मध्यम वृत्ति के कारण है इसके लिए कोई दोषी नहीं है मेरी वृत्ति दोषी है तो कहा भी मध्यम श्रद्धा है ये जो सड़ी हुई घटिया मानसिकता है इसको आज भस्म कर कि मेरे और उसके बीच की हर दीवार टूट जाए और मैं उसी में रहू उसी में सो उसी में जागो उसी में जी वही मेरा व्रत और संकल्प हो जाए ये पिछले रविवार की रिचा थी और आज की रिचा नहीं क्या कह रहे हैं कह रहे है? ये चिंत दे था देव वरुण व्रतम मेहि नाशी द्यागी, द्यागी। ये आज की रिचा है अब लंबी से छोटी हो गई ये पहली रिचा कहा योज्रकार चमक को है ना हा लेकिन कभी कभी शब्द घूम फिर के आ जाते हैं उनके यहां ईदी दी जाती है ना चांद की चमक की पता नहीं ये कहां से जुड़े जाते हैं हाँ वो रोजे रोजे के बाद फिर वो चांद देखते हैं तो फिर क्या करते हैं हैं ना ईदी यहां यह चिंदी जिसकी चमक की जैसी तेरी तेरी चमक की जैसी वो जीवती वो कांति विषु वे माने विशिष्ट अत्यधिक जो शोभा बनकर के सारे चराचर में छाई हुई है सचराचर चमकता जिससे प्रवृत्त हो रहा चगमगा रहा दृश्यमान हो रहा गतिमान हो रहा जीवंत हो रहा धड़क रहा चल रहा सुन रहा जिससे चमकता ग्रह नक्षत्र सारे सारा आकाश और सचराचर यश इद्दी दे तेरी ऐसी महिला मई ज्योतियों से शोभा से जो प्रकट होता और दमकता है सचराचर सारा यथा ऐसे ही प्र माने हे अमर हे देव हे प्रतिष्ठित देव ईश्वर वरुण व्रतन मुझे आत्मव्रति करो मुझे आत्मा के साथ बांध दो मैं तेरे साथ बनो हे घटघट सी देवी देवी फिर उस मनोहर छवि का उस ज्योति कांति कांतिमयी छवि का निरंतर क्षण क्षण घट घट चिंतन करो मेरी हर मनोवृत्ति तुझ भी आके टिक जाए मध्यम मार्ग नष्ट हो एकाग्र एकांगी भाव हो मेरा रूप देखो सोते जाते उठते लेकिन ये कब होगा जब ये मध्यम श्रद्धा है आती हुई नींद की नींद है की चिंता है बेटे की नौकरी की चिंता है तू भगवान है ना इसलिए तो चिंता है विधाता है तू नहीं तो चिंता के स्थान पर तुम साधना और भक्ति में जाते उससे भले उसे लाभ हो जाए तेरी चिंता से उसे क्या मिलेगी एक रात की जलती हुई चिता आत्मा से आत्मा को राह होती है जिसके लिए तुम चिंता कर रहे हो उसे चिता की आग ही तो दे रहे हो जीते जी जला रहे हो क्योंकि तुम्हारा भाव उस पर आएगा वह सुखी होगा ये एक नरक जिएगा उन क्षणों में लेकिन मध्यम मार्ग भी अंधा होता है भीतर और बाहर दोनों जगह अपने को तो सर्विनाश कर ही रहा है मेरे का भी कर रहा है अपने का भी कर रहा है और सोचता है वो बड़ा समझदार है उसके जैसी तो समझ किसी के पास है ये नहीं मध्यम मार्ग और भी बुरा मार्ग है ये तो रावण से भी बुरी अवस्था है और हम उसको बड़ा सहज मार्ग मानते हैं यह अपराध है अक्षम में अपराध है इसे इसीलिए वेद को कहते हैं जान पाना आसान नहीं होता है क्यों? तो क्योंकि ये गहरल से मेरी बीमारियों को कुरेता है लेकिन जो उसमें डूब जाते हैं वेद की धारा में वे अतिशय निर्मल होते हैं और वही प्रभु को प्राप्त होते हैं यही गहरण के प्यारे होते हैं बाकी सब ऋषियों के प्यारे होते हैं हम सब के लिए कर्तव्य करें सबके लिए मंगल भाव रखें किसी के लिए यदि चिंता है तो आत्मा से आत्मा को राह होती है तो जिसके लिए हम चिंता करें उसे क्या दे रहे चेता दे रहे हैं। और कुछ नहीं था देने को तो है? कि है दे, दे कि जिसकी कहा से चमकता है क्षण क्षण मेरा और सारा सचराचर और इस दिल का सारा ब्रह्मांड सचराचर ते विश्व शुग। जिससे शोभा पाता है चलता है जीवंत है देव हे अमर देवता वरुण क्षेत्र सागर के स्वामी व्रतम हम तेरी प्रति संकल्पित हो हम ऐसे सत्य के प्रति संकल्पित हो मिनी मसीह उसी में जगमगाते रहे उसी की सुगंध बने रहे उसी की ज्योतियों में समाते रहे देवी देवी घट घट क्षण क्षण वो ज्योति हमारे रोम रोम में प्रज्वलित रहे आराधी को देखो उसकी ज्योतियों का दान करो कोई मैल जब मैं अपने शरीर में एक छह में नहीं जानता तो दूसरों की चिंता मेरे लिए तो नहीं कि अपराध है अरे दौर से बोलो अगर भूल पाए हो तो वो तो तभी बोलोगे नहीं तभी, तभी फिर लौट के वही करोगे जो करते रहे हो उम्र तमाम दो सत्सल टी पाएगा और उसे बारंबार दोहराएगा, उससे उठते बैठते सोते जैसे वही चल पाएगा और जो फिर यहां से जाते ही मध्यम मार्ग में चला जाएगा वो क्या पाएगा ना? तो कहा प्रकार राजन नाना प्रकार के असुर बाल परमला को लेना चाहते हैं पंच की इच्छा पर और कृष्ण को मिटाते जा रहे हैं अब अगर साढ़े तीन बरस के हो गए कितने बरस के हो गए बोलते एक क्षण के भी नहीं है। तो हो गए तुम चलेता हूँ यहाँ होंगे हमारी कथा में हो गए सारे तीन बरस के हो गए ऐसे बहुत सुंदर है वो गाँव की ब्रद की भूति पर से जा रही थी अचानक उसको लगा कि तो उसका पल्लू कहीं फंस गया पलट के देखा एक बड़ा ही सुंदर मनोरम साढ़े तीन बरस का सुकुमार मोतियों से सजी उसकी केश राशि छोटी सी प्यारी सी बांसरी मरने के हाथ में लिए उसने उसके पलू को पकड़ रखा है और से उसे अपल निहार रहा देखा तो देखती है रहती लगा कि जैसे मैंने हरी छोड़ी उसके मेरे से रोन रंगती रह जा रही है तब तो कौन तो है हो तुम यहाँ देखा नहीं क्या नाम है तुम्हारा उसने कहा मेरा नाम मन तुम भी बहुत अच्छी लगी हो बेट रहे हो कहना है कहा तो, तो आते उस जमाने में पच्चीस वर्ष से पहले लड़के का विवाह नहीं होता है सौर प्रधान और ये जो विवाह विवाहता आई है इसकी आयु भी अठारह वर्ष के कुछ उत्तरी है और कन्या में साढ़े तीन वर्ष के ये घुपता यही है राधे गोविंद की चोरी लेकिन तपस्वी तो और लेने कवि तुमने दिया जलता दी था कि दीया के बीच की जो लपट होती है उससे बाहर की जो ज्योतियां होती है वो अगर वो फिर गुणा की जो है उस ज्योति को हम संस्कृत में क्या कहते हैं राधा राोति और वही वृष भ्रहणि गोप की रहती है क्योंकि से नहीं जानेंगे तो कथा तो में गलत भाव लोग और तुम फिर मध्यम मार्ग में नहीं उससे भी आगे बढ़ जाओगे वृक्ष सूरज और वृक्ष एक राशि का नाम है महेश वृक्ष राशिया होती है तो राशि में भवन अर्थात सूर्य का बातें हैं ज्येष्ठ अषाढ़ में तो ज्येष्ठ अषाढ़ की जो तप् है दोपहरी है जो आठ आत्मज्वालय वो तप तपते हुए तपस्वियों का तप है उसे हम वेद में क्या कहते हैं राधा आपको तो लगा कि लेंगे तो खुश हो जाएंगे अरे भाई क्या मटक लो क्या है तुम्हारे पास इस शरीर में जो सातों रोग बचते हैं अगर दीर के भक्ति का भाव नहीं है तो कैंसर का फल ही तो है ही शरीर क्या मटक लो किस बात पे दम्भ कर रहे हो कौन सा गर्व है तुम्हें? थी भाव पे बेशक गर्व कर सकता है वो। वो उसका अपना बनाया भाव नहीं है तो नाटक क्या करते हैं विषय भक्ति नहीं होती है तुम्हारे तो यहां जो दशों इंद्रियों का निग्रह करता है वो दशरथ कहलाता है और भक्ति इसके उपरांत की अवस्था का नाम है ये कथा में सावधान कर रहे हैं ये तात्विक कथा कौए का सूच नहीं है इसकी बेटी है गोप की बेटी। अगर आज मेरे पास वो तप और साधना है तो मेरी साधना ही राधा है और वो भाव नहीं है मध्यम मार्ग है तो कभी पूतना तो कभी ताड़का है राधा नहीं है ये तत्विक कथाएं हैं गुरुकुल की कथाएं हैं बच्चों को लीलाओं के माध्यम से हम वेद बढ़ा देते जब कृष्ण तुम में भीतर बैठा है आत्मा होके तो राजा तुम सब में व्याप्त है वो तपस्या वो ज्योति वो कांती और उसके हत्या करने वाली तो कभी राजा नहीं है? क्या हत्यारणी भी राधा की हत्यार्णी भी राजा हो है याद रखना मेरी कथा में क्या तुम्हारे पास वो विनम्रता है वो रस है वो भाव है और इसमें कोई मूल भेद की बात नहीं है जीव मात्र गोपी है आत्मा गोविंद है वो आदमी है वो औरत है मेरी कथा में ब्रह्म में एको ब्रह्म आप लोगों में कोई गेद नहीं सब जीव रूप गोपी है आत्मा रूप गोविंद ये जो भेद है तुम्हारे ये आशक्त भौतिक जगत में है अध्यात्म को इससे कुछ लेना नहीं क्योंकि आध्यात्म इंद्रियों के विषयों में जीता ही नहीं है ये तुमसे ऊपर की अवस्था यहां विशांत जगत का कोई काम नहीं है तो कहा कि सिर काटे और भर घरे तब आवे घर आए हैं और पूर्ण गली अतिषा या दो न समाए तुम चाहो कि तुम दो सिर रख करके मध्य मार्गी बनो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है तुम्हारी जीवन अपने ही जीवन को अपने हाथों जलाना और सर्वनाश करना है इसीलिए पूर्व की रिचा मिटा के आए ऋषि के साथ हमने ये रिचा गाई है वह नॉट ही डी एडवेंचर सोसाइटी अभी इतना बिल्कुल भी नहीं बनाते होंगे जैसे वो रखेगा जैसे रहेंगे उसके मिनट बन के भी रहेंगे सब किसके बात करेंगे देखो इन व्यक्तियों के ऊपर उसे नहीं रख सकते ये रख सकते हैं ये रखेंगे तो ये ही रहा चलते हाँ क्योंकि तत्व से सावधान करना जरूरी है ना तो फिर लगता है कि नहीं भूत साधनों पर मेरे तुम्हारी पर मेरे सब कुछ के द्वारा नहीं मिलेगा इंद्रिया ठीक मिलेगा उनसे अतीत होनी पड़ती बहुत बार भी सम्रताप्रदायिकता का रूप ले लेती है कथावाचक भी नाचते हैं और आप लोग भी नाच लेते हैं लेकिन वो अध्यात्म है वो सही नहीं तो है सारे समाचार में पड़ता है और वो बोल हैं कि बाहर का कैसा बहुत छोटा है अच्छा है सूर्य पर और परमेश्वर वो कृष्णगर में बचता है और भी तक जुटे हुए बाहर की कड़ा बचे नाम है। तो का तो अपने होते ही उसका करूंगा। और अपने भीतर खो जाऊंगा क्योंकि तो बहुत बड़ा आवाज नहीं मेरा छोटा नहीं है कि तो सोरा आकाश नक्षत्र सितारों के साथ मुझ में नहीं उसके पैर का है उसके रोक का है उसके रोज का है और वो जीता है वो सवर्ण जीता है अगर खुल गई हो तो भीतर झाकना अब बाहर मत भागना यही अध्यात्म का सत्य है और ये संप्रदायों की दुकानों पे वो गुरु केला समाधान में नहीं मिलेगा तुम्हें केला कैसे बना क्योंकि तो मैं बाहर रहूंगा नहीं मुझे तो बेटा कहना और तेरा गुरु भी है। तेरे है ये ऋषि में आपको बनाते हैं है इंद्रो दीर्घाए चक्षसूर्योहो है इंद्रो ये आत्मा तू ही हमारा चक्षस है अथवा दीक्षा गुरु है तू ही तुचा से मतलब तन मिलाया ज्योतने की राह दी है और क्षण भंग को अनेक ज्योति का साथ दिलाया है ही तो है वह रही कृष्ण जगत गुरु वही जगत है और वह तुम सबने बैठा है और प्रमात्म की राह बाहर में भीतर जाती है अपने पूर्ण तो होकर के जीने की जो पत्व कल्पना है वो अभ्यास है तो मेरे पास है, और अब कोई इच्छा नहीं मैं कोई प्यास तो है, तो है, तो है पूर्ण होकर दे रहा हूं मैं अपने पूर्ण होकर देता है वही पूर्ण ब्रह्म तत्व को पता है किसी भी आधी अधेरी जिंदगी जीने वाले अध्ययन नहीं भटकते हैं आत्मा की वो अंध का मार्ग जो तरा क नहीं पाते बया है हम अध्यात्म के सत्संग में आए हैं उसे उतनी ही गहराई चलो, उतना पियो और बाहर जाकर ये नहीं कि भूल जाओ उसे प्रैक्टिस करो जब भी मन में कड़वाहट आए तो अपने को खुद तो कह सकते हो कि तु उतना का अपने को बुलाना। जाओ तो तरह तो की शरण लगेगी और फिर ये सोटा बन जाओ जो अपने को नहीं देते हैं जो स्वप्रेरणा से आर्टिफिकेशन से जो अपने को प्यूरीफाई नहीं करते हैं ये कभी अध्यात्म के द्वार पर दस्तक भी नहीं है दे पाते हैं प्रवेश तो, तो, तो बहुत दूर दे पाते हैं ये हवन कर लेना तो ये लड्डू मिल जाएंगे वो हवन कर लेना तो ये मिल जाएगा ये लॉलीपॉप का पे जो है इस बहुत एक हर इच्छा को दिला दे आज भत्म कर आग लगाए इसको आहूतियों के साथ इसकी इसको भी समुद्री ये भी सत्य की राह तो जैसे रखे जा रहे हैं